तो सब देवताओं को लेकर भगवान कहाँ गए गौलुक धाम की तरफ तो कहा है गौलुक धाम का रास्ता गर्ग संहिता में बताया है कि जिस समय भगवान ने वामन अवतार लिया था तो सबसे पहले तो भगवान ने नीचे की भूमि को नापा पातल तर अतल सुतल को नापा और जैसे ही भगवान ने पग को ऊपर बढ़ाया तो भूल भा जन महा सत्य लोग को नापा तो हुआ ये सत्यलोक ब्रह्मा जी का धाम है अंगूठा ऊपर वाला तो ब्रह्मांड में छेद्र हो गया तो उसी क्षेत्र के माध्यम से जो तो भगवान के अंगूठे से जो छेद्र हुआ था ब्रह्मांड के अंदर वहीं से भगवान सबको लेकर जा रहे का गोलुक धाम महाराज कई अरबों खरबों योजन ऊपर चले गए जब वहां से सब देवताओं ने नीचे देखा तो के अपना भिम फल तो भिम फल किसको कहते हैं तरबूज ऊपर से नीचे छोटे छोटे तरबूज दिखलाई दे रहते हैं उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछ लिया जय जय प्रभु ये किलिम्ब फल के समान नीचे क्या है तो उस समय भगवान ने कहा ये ब्रह्मांड है सारे ये नीचे क्या है ब्रह्मांड है जो किलिम्ब फल के मतलब तरबूज के फलों के आकार के सम नीचे ब्रह्मांड है इसके बाद करोड़ों योजन ऊपर गए तो आठ नगर दिखलाई दिए और वहीं पर ऊपर विरजा नदी बह रही है उन नगरों के यहाँ क्या बह रही है कौन सी नगरी कौन सी नदी बह रही है विरजा नदी कौन है विरजा नदी बोलो यमुना महारानी की जय यमुना जी बह रही है उसी विरजा नदी के बीचो बीच शेष नाग जी बिराजमान है और शेष नाग की गोद के अंदर गऊ के आकार का एक धाम विराजमान है जिसको कहते गौलुक वृंदावन धाम बोलो गौलुक वृंदावन धाम की जय अब जब देवता आगे बढ़े तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के पार्षदों का दर्शन हुआ अच्छा तो भगवान कृष्ण के पार्षद कैसे है जैसे बेंकुट में चतुर्भुज तो वहां पर कितने दो हाथ वाले बंसी लिये मानो कृष्ण ही हैं ऐसे तो उस समय भगवान के ने कहा, जय हो आपकी कहाँ से पधारे आप बोले हम तो नीचे ब्रह्मांड से आएंगे मतलब हम नीचे के लोकपाल आदि देवता हेंगे और गोलू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए तो भगवान के पार्षद ने कहा जय जय प्रभु आपका स्वागत है गोलू वृंदावन धाम में आइए अब जब आगे बढ़े तो वहां पर महाराज उस धाम की रक्षा कर रही थी सखिया गोपिया थी उस समय उन सब गोपियों की जो हेड थी बड़ी थी जिनका नाम था सत्य चंद्रा में लिए बोले भाई कौन हो कहा जा रहे हो कहाँ से आये तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नीचे से नीचे के लोकपाल लोकपाल आदि देवता हैं। तो सत्य चंद्रा सकीर ने कहा भाई नीचे तो सारे ब्रह्मांड है तुम कौन से ब्रह्मांड से आए हो? और जब तक तुम पूरा बताओगे नहीं पता नहीं बताओगे तो आप गोलू बिहारी जी का दर्शन भी नहीं कर सकते उस समय भगवान विष्णु बोल उठे भगवान विष्णु ने कहा हे सत्य चंद्रा सकी हम उस ब्रह्मांड के लोकपाल देवता है जहाँ गौलू बिहारी जी ने गर्भ अवतार धर्ण किया था बोलो प्रश्न गर्भ भगवान की जय हम उस ब्रह्मांड के देवता आदि उस समय सत्य चंद्रा सकी ने कहा कि ठहरो मैं प्रभु से अनुमति लेती हूँ उस समय जब सत्य चंद्रा सकी प्रभु के पास गई तो गौलू बिहारी जी अपने प्रियतमा श्री राधा रानी को बगल में लिए बैठे थे उस समय सकी ने जय जय प्रभु आपकी जय हो प्रणाम किया सखी ने कहा कि प्रभु जहां आपने प्रश्निकर्भ अवतार धारण किया था जिस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड के विष्णु शिव ब्रह्म इंद्र आदि देवता आए हैं आपके दर्शन के लिए। उस समय बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, हे hey देवी आप आने दो। ये सब हमारे ही है। उस समय सारे देवता जो हैं, श्री गोलू बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और बगल में श्री राधा रानी विराजमान है जैसे ही देवता आप जय जय करने लगे उस समय एक ब्रह्मांड से भगवान नरसिंह देव जी आ गए बोलो नरसिंह देव भगवान की जय श्री नरसिंह देव भगवान गर्ज करते हुए भगवान बिहारी जी में प्रवेश कर गए अब इतने में देवता दे देख ही रहते कि अब प्रभु का दर्शन करें कुछ कहना चाहे उस समय एक ब्रह्मांड से भगवान वारा लीला कर आ गए बोलो वारा देव भगवान की जय वरा देव गर्ज करते हुए भगवान गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए बोले आप देवताओं ने कहा चलो अब इनको नमन करते हैं करने ही वाले थे महाराज एक ब्रह्मांड से भगवान वामन लीला कर कर आ रहे हैं वामन लिया लीला किए भगवान विराजमान हो गए और उस समय नमन करते हुए भगवान वामन भी श्री गौलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए अब देवता बोलते दे, चलो अब हम ध्यान करते हैं इतने में देवों ने क्या देखा कि गरुड़ पर अरुण हुए श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हो गए नीला की आ रहे हैंगे और वे भी गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए अब फिर नमन करने के लिए बढ़े तो उस समय क्या देखते हैं कि श्री सीता रामचंद्र जी महाराज गरुड़ जी पर अरुण होकर आ रहे हैं और दोनों जुगल जोड़ी सरकार जो है वो भी गोलू बिहारी जी में प्रवेश कर गए ये क्यों हुआ ये लीला कृष्ण ने क्यों करी गोलू बिहारी जी ने क्योंकि देवताओं के मन में संदेह जाग गया था देवताओं के मन में एक शक हो रहा था देवताओं को एक फर्क नजर आ रहा था कि क्या विष्णु जी अलग है क्या कृष्ण जी अलग है उस समय गोलू बिहारी जी ने बताया ये सब मेरे ही अंश है इसलिए जो अवतार कर कर आ रहे थे वो उन्हीं में प्रवेश कर जा रहे थे बोले मैं ही ये सब अवतार धारण करता हूँ आप देखे भागवत में गौ आएगा, आएगा तो माता का गोबर लिप कर देती थी मैया भगवान ने तो गोबर में ही खेलना आरम्भ कर दिया एक दिन तो मैया ने कान से पकड़ लिया एक कन्हया पिछले जन्म को सु भगवान अपनी माँ अपने बड़े भैया को देख कर मुस्कुराए मैया ने ठीक पहचान लिया मैं पिछले जन्म का सुवर तो हूँ